Nama Mangalamukhi, kamsaahin sah, Sanjamo tavo, Deva vitam naman santi, jas.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 पर तो महावीर ने कहा है वैया व्रत वैया व्रत का अर्थ होता है सेवा लेकिन महावीर सेवा से बहुत दूसरे अर्थ लेते हैं सेवा का एक अर्थ हो मसीही क्रिश्चियन अर्थ है और शायद पृथ्वी पर ईसाइत ने अकेले धर्म ने सेवा को प्रार्थना और साधना के रूप में विकसित किया है लेकिन महावीर का सेवा से वैसा अर्थ नहीं ईसाइत का जो अर्थ है वही हम सबको ज्ञात है महावीर का जो अर्थ है वो हमें ज्ञात नहीं और महावीर के अनुयायियों ने जो अर्थ कर रखा है वो अति सीमित अति संकीर्ण परंपरा वैया वृत्त से इतना ही अर्थ लेती रही है वो सुविधापूर्ण है इसलिए वृद्ध साधुओं की सेवा रुग्ण साधुओं की सेवा ऐसा परंपरा अर्थ लेती रही है ऐसा अर्थ लेने के कारण है क्योंकि साधु ये सोच नहीं सकता कि वो असाधु की सेवा करे जो साधु नहीं है वे ही साधु की सेवा करने आते हैं जैनों में तो प्रचलित है कि जब वे साधु का दर्शन करने जाते हैं तो उनसे पूछे कहा जा रहे हैं तो वे कहते हैं सेवा के लिए जा रहे हैं धीरे धीरे साधु का दर्शन करना भी सेवा के लिए जाना ही हो गया इसलिए ग्रस्त साधु से जाके पूछेगा कुशल तो है मंगल तो है कोई तकलीफ तो नहीं कोई असाता तो नहीं वो इसलिए पूछ रहा है कि कोई सेवा का अवसर मुझे हो तो मैं सेवा करूं तो साधु की सेवा ऐसा वह व्रत ले लिया गया निश्चित ही साधु तथा कथित साधु का इस अर्थ में हाथ है क्योंकि महावीर ने किसकी सेवा ये नहीं कहा है तो ये तो अर्थ महावीर का नहीं है जो अर्थ है उसमें वृद्ध साधु और रुगण साधु और साधु की सेवा भी आ जाएगा लेकिन यही उसका अर्थ नहीं दूसरा सेवा का जो प्रचलित रूप है आज वो ईसाइयत के द्वारा दिया गया अर्थ है और भारत में विवेकानंद से लेके गांधी तक ने जो भी सेवा का अर्थ किया है वो ईसाइयत की सेवा है और अब जो लोग थोड़े अपने को नई समझ का मानते हैं वे महावीर की सेवा से भी वैसा अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं पंडित वेचरदास दोषी ने महावीर वाणी पर जो टिप्पणियां की हैं, उनमें उन्होंने सेवा से वही अर्थ निकालने की कोशिश की है जो ईसाईत का है उन्होंने अर्थ निकालने की कोशिश की है जो ईसाईत का है असल में ईसाईत अकेला धर्म है जिसने सेवा को केंद्रीय स्थान दिया और इसलिए सारी दुनिया में सेवा के सब अर्थ ईसाईत के अर्थ हो गए और विवेकानंद कितना पश्चिम को प्रभावित करवाए कर पाए कर इसमें संदेह है लेकिन विवेकानंद ईसाइयत से अत्यधिक प्रभावित हुए ये असंदिग्ध है विवेकानंद से कितने लोग प्रभावित हुए इसका कोई बहुत निश्चित मामला नहीं है वो एक सेंसेशन की तरह अमेरिका में उठे और खो गए लेकिन विवेकानंद स्थायी रूप से ईसाइयत से प्रभावित होकर भारत वापिस लौटे और विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन को गति दी वो ठीक ईसाई मिशनरी की नकल है उसमें ना तो उसमें उसमें हिंदू विचारणा नहीं है और फिर विवेकानंद से गांधी तक या विनोबा तक जिन लोगों ने भी सेवा पर विचार किया है वो सभी ईसाइयों से प्रभावित हैं। असल में गांधी हिंदू घर में पैदा हुए तो मन होता है मानने का कि वो हिंदू थे लेकिन उनके सारे संस्कार 90 प्रतिशत संस्कार जैनों से मिले थे इसलिए मानने का मन होता है कि वो मूल था जैन थे लेकिन उनके मस्तिष्क का सारा परिस्कार ईसाइत ने किया गांधी पश्चिम से जब लौटे तो वे सोचते हुए लौटे कि क्या उन्हें हिंदू धर्म बदल के ईसाई हो जाना चाहिए और उन पर जिन लोगों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा इमर्सन का थोरो का या रस्किन का वो सब ईसाइत की धारा से सेवा का विचार उनका केंद्र था उन सब का। तो इसलिए वैया वृत्त पर थोड़ा ठीक से सोच लेना जरूरी है क्योंकि ईसाइत के सेवा की धारणा ने और सेवा की सब धारणाओं को डुबा दिया है तो दो तीन बातें एक तो ईसाइयत की जो सेवा की धारणा और वही इस वक्त सारी दुनिया में सबकी धारणा है वो धारणा फ्यूचर ओरिएंटेड है वो भविष्य उन्मुख है ईसाइत मानती है कि सेवा के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है सेवा के द्वारा ही मुक्ति होगी सेवा एक साधन है साध्य मुक्ति है तो सेवा का जो ऐसा अर्थ है वो सब प्रयोजन है विथ पर्पज है वो पर्पज लेस नहीं है निष्प्रयोजन नहीं है चाहे मैं सेवा कर रहा हूं धन पाने के लिए चाहे यश पाने के लिए और चाहे मोक्ष पाने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कुछ पाने के लिए सेवा कर रहा हूं वो पाना बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है ये दूसरी बात नैतिक हो सकता अनैतिक हो सकता है ये दूसरी बात एक बात निश्चित है कि वैसी सेवा की धारणा वासना प्रेरित है इसलिए ईसाइत की जो सेवा है वो बहुत पैसोनेट है इसलिए ईसाइत के प्रचारक के सामने दुनिया के धर्म का कोई प्रचारक टिक नहीं सकता नहीं टिक सकता इसलिए कि ईसाई प्रचारक एक पैशन एक तीव्र वासना से भरा हुआ है उसने सारी वासना को सेवा बना दिया है इसलिए नकल करने की कोशिश चलती है दूसरे धर्मों के लोग ईसाइत की नकल करते हैं पोच निकल जाती है वो नकल उसमें से कुछ निकलता नहीं क्योंकि कम से कम कोई भारतीय धर्म ईसाइत की धारणा को नहीं पकड़ सकता उसका कारण यह है कि भारतीय मन सोचता ही ऐसा है कि जिस सेवा में प्रयोजन है वो सेवा ही न रही महावीर कहते हैं जिस सेवा में प्रयोजन है वो सेवा ही न रहे सेवा होनी चाहिए निष्प्रयोजन उससे कुछ पाना नहीं है लेकिन अगर कुछ भी न पाना हो तो करने की सारी प्रेरणा खो जाती नहीं महावीर बहुत वो उल्टी बात कहते हैं महावीर कहते हैं सेवा जो है वो पास्ट ओरिएंटेड है अतीत से जन्मी है भविष्य के लिए नहीं है महावीर कहते हैं अतीत में जो कर्म हमने किए हैं उनके विसर्जन के लिए सेवा है उसका कोई प्रयोजन नहीं है आगे उससे कुछ मिलेगा नहीं बल्कि कुछ गलत इकट्ठा हो गया है उसकी निर्जरा होगी उसका विसर्जन होगा ये दृष्टि बड़ी उल्टी है महावीर कहते हैं कि अगर मैं आपके पैर दाब रहा हूं या गांधी जी परचुरे शास्त्री कोढ़ी के पैर दाब रहे हैं तो गांधी भला सोचते हो कि वो सेवा कर रहे हैं महावीर सोचते हैं कि वो अपने किसी पाप का प्रचालन कर रहे हैं ये बड़ी उल्टी बात है गांधी भला सोचते हो कि वो कोई पुण्य कर रहे हैं महावीर सोचते हैं कि वो अपने किए पाप का प्राश्चित कर रहे हैं ये परचुरे शास्त्री को उन्होंने कभी सताया होगा किसी जन्म की किसी यात्रा में ये उसका प्रतिफल सिर्फ किए को अनकिया कर रहे अंडन कर रहे इसमें कोई गौरव नहीं हो सकता ध्यान रहे ईसाइयत की सेवा गौरव बन जाती है और इसलिए अहंकार को पुष्ट करती है महावीर की सेवा गौरव नहीं है क्योंकि गौरव का क्या कारण है वो सिर्फ पाप का प्राशीत है, इसलिए अहंकार को तृप्त नहीं करती और अहंकार को भर नहीं सकती सच तो ये है कि महावीर ने सेवा की जो धारणा दी है वो बहुत अनूठी है उसमें अहंकार को खड़े होने का उपाय नहीं है नहीं तो मैं कोढ़ी के पैर दाब रहा हूँ तो मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूँ अकड़ भीतर पैदा होती है मैं बीमार को कंधे पर टांग के अस्पताल ले जा रहा हूँ तो मैं कुछ विशेष कार्य कर रहा हूँ कुछ पुण्य अर्जन कर रहा हूँ महावीर कहते हैं कुछ पुण्य अर्जन नहीं कर रहे हो इस आदमी को तुम किसी गड्ढे में किसी दिन गिराए हो सिर्फ पूरा कर रहे हो अस्पताल पहुंचा इसे तुमने कभी चोट पहुंचाई होगी अब तुम मलम पट्टी कर रहे हो ये पांच ओरियंटेड है ये तुम्हारा किया हुआ ही तुम पश्चाताप कर रहे हो प्राश्चित कर रहे हो उसे पहुंच रहे हो लिखे हुए को पह रहे हो नया नहीं लिख रहे हो इसमें कुछ गौरव का कारण नहीं है निश्चित ही ऐसी सेवा करने वाला अपने को सेवक न मान पाएगा महावीर कहते हैं जिस सेवा में सेवक आ जाए वो सेवा नहीं है बिना सेवक बने अगर सेवा हो जाए तो ही सेवा है जरा कठिन पड़ेगा हमें समझना क्योंकि रस तो सेवक का है रस सेवा का नहीं है अगर कोढ़ी के पैर दापते वक्त आसपास के लोग कहें अच्छा तो किसी पाप का प्रछालन कर रहे हो तो कोढ़ी के पैर दाबने का सब मजा चला गया हम चाहते हैं कि लोग तस्वीर निकालें, अखबारों में छापे और कहें महासेवक है यह आदमी ये कोढ़ियों के पैर दाप रहे ने संत फ्रांसिस की एक जगह बहुत गहरी मजाक की संत फ्रांसिस ईसाई सेवा के साकार प्रतीक है संत फ्रांसिस को कोई कोढ़ी मिल जाता है तो न केवल उसे गले लगाते बल्कि उसके कोढ़ों से भरे हुए ओठों को चूमते भी फेडरिक मिस ने कहा है संत फ्रांसिस अगर मेरे बस में होता है तो मैं तुमसे पूछता है कि कोढ़ी के ओठ चूमते वक्त तुम्हारे मन को क्या हो रहा है और मैं कोढ़ियों से कहता है कि बजाय संत फ्रांसिस को मौका देने के वो तुम्हें चूमे जहां भी वो तुम्हें मिल जाए तुम उन्हें चूमो से कहता है कि जहां भी संत फ्रांसिस मिल जाए छोड़ो मत उन्हें पकड़ो गले लगाओ और चूमो और तब देखो कि संत फ्रांसिस के चेहरे पर क्या परिणाम होते है? जरूरी नहीं कि निश से जैसा सोचता है वैसा सेंट फ्रांसिस के चेहरे परिणाम हो क्योंकि वो आदमी गहरा था लेकिन ये बात बहुत दूर तक सच है कि जो आदमी कोढ़ी के पास उसको चूमने जाता है वो किसी बहुत गरिमा के भाव से भर के जा रहा है वो कोई काम कर रहा है जो बड़ा कठिन है असंभव है असल में वो वासना के विपरीत काम करके दिख रहा है ढ़ी के ओठ से दूर हटने का मन होगा चूमने का मन नहीं होगा और वो चूम के दिखला रहा है वो कुछ कर रहा है कोई क्रत महावीर कहेंगे कि अगर इस करने में थोड़ी भी वासना है और फिर इस करने में अगर थोड़ी भी वासना है अगर इस करने में इतना भी मजा आ रहा है कि मैं कोई विशेष कार्य कर रहा हूँ कोई असाधारण कार्य कर रहा हूँ तो मैं फिर नए कर्मो का संग्रह कर रहा हूं फिर सेवा भी पाप बन जाएगी क्योंकि वो भी कर्म बंधन लाएगी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ किए हुए को अन किया कर रहा हूं तो फिर भविष्य में कोई कर्म बंधन नहीं है अगर मैं कोई फ्रेश एक्ट कोई नया कृत्य कर रहा हूँ कि कोड़ी को चूम रहा हूँ तो फिर फिर मैं भविष्य के लिए पुनः आयोजन कर रहा हूँ कर्मों की श्रृंखला का महावीर कहते हैं पुण्य भी अगर भविष्य उन्मुख है तो पाप बन जाता है ये बड़ी मुश्किल होगा समस्या पुण्य भी अगर भविष्य उन्मुख है तो पाप बन जाता है क्यों क्योंकि वो भी बंधन बन जाता है महावीर कहते हैं पुण्य भी पिछले किए गए पापों का विसर्जन है तो महावीर एक मैटा मैथिजिक्स या मेटा मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं परागणित की वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने किया है उसे मुझे संतुलन करना पड़ेगा मैंने एक चांटा आपको मार दिया है तो मुझे आपके पैर दबा देने पड़ेंगे तो वो जो विश्व का जागतिक गणित है उसमें संतुलन हो जाएगा ऐसा नहीं कि पैर दबाने से मुझे कुछ नया मिलेगा सिर्फ पुराना कट जाएगा और जब मेरा सब पुराना कट जाए मैं शून्यवत हो जाऊं, कोई जोड़ मेरे हिसाब में ना रहे मेरे खाते में दोनों तरफ बराबर हो जाए आंकड़े जो मैंने किया वो सब अन हो जाए जो मैंने लिया वो सब दिया हो जाए ऋण और धन बराबर हो जाए और मेरे हाथ में शून्य बच रहे तो महावीर कहते हैं वो शून्य अवस्था ही मुक्ति है अगर ईसाइयत की धारणा हम समझे तो सेवा शून्य में नहीं ले जाती धन में ले जाती प्लस आपका प्लस बढ़ता चला जाता आपका धन बढ़ता चला जाता आप जितनी सेवा करते हैं उतने धनी होते चले जाते हैं उतना आपके पास पुण्य संग्रहित होता है और इस पुण्य का प्रतिफल आपको स्वर्ग में मुक्ति में ईश्वर के द्वारा मिलेगा जितना आप पाप करते हैं आपके पास ऋण इकट्ठा होता है और इसका प्रतिफल आपको नरक में दुख में पीड़ा में मिलेगा महावीर कहते हैं मोक्ष तो तब तक नहीं हो सकता जब तक ऋण या धन कोई भी ज्यादा जब दोनों बराबर हैं और शून्य हो गए एक दूसरे को काट गए तभी आदमी मुक्त होता है क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही यही है कि अब ना मुझे कुछ लेना है और ना मुझे कुछ देना इसको महावीर ने निर्जरा कहा है और निर्जरा के सूत्रों में वैया बहुत कीमती है तो महावीर इसलिए नहीं कहते कि दया करके सेवा करो क्योंकि दया भी बंधन बनेगा कुछ भी किया हुआ बंधन बनता है महावीर ये नहीं कहते कि करुणा करके सेवा करो कि देखो ये आदमी कितना दुखी है इस पर सेवा करो महावीर ये नहीं कहते कि ये इतना दुखी है इसलिए सेवा करो महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पिछला कर्म तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो सेवा करो और छुटकारा पालो का मतलब इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपने को सेवा के लिए खुला रखो पैसोनेट सेवा नहीं निकलो मत झंडा लेके सुबह से कि मैं सेवा करके लौटूंगा ऐसा नहीं घोषणा करके मत तय कर रखो कि सेवा करनी ही है जिद मत करो राह चलते हो कोई अवसर आ जाए तो खुला रखो अगर सेवा हो सकती हो तो अपने को रोको मत इसमें फर्क है एक तो सेवा करने जाओ प्रयोजन से सक्रिय हो जाओ सेवक बनो धर्म समझो सेवा को महावीर कहते हैं खुला रखो कहीं सेवा का अवसर हो और सेवा भीतर उठती हो तो रो को मत हो जाने दो और चुपचाप विदा हो जाओ पता भी ना चले किसी को कि तुमने सेवा की तुमको स्वयं भी पता न चले कि तुमने सेवा की तो वैया व्रत है वैया व्रत का अर्थ है उत्तम सेवा साधारण सेवा नहीं ऐसी सेवा जिसमें पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ किया ऐसी सेवा जिसमें बोध है कि मैंने कुछ किया हुआ अन किया अंड कुछ था जो बांध था उसे मैंने छोड़ा इस आदमी से कोई संबंध थे जो मैंने तोड़े लेकिन अगर इसमें रस ले लिया तो फिर संबंध निर्मित होते फिर संबंध निर्मित होते और रस एक तरह का शोषण है ये भी समझ लेना चाहिए महावीर की दृष्टि में अगर एक आदमी दुखी है और पीड़ित है और मैं उसकी सेवा करके स्वर्ग जाने की चेष्टा कर रहा हूं तो मैं उससे दुख का शोषण कर रहा हूं मैं उसके दुख को साधन बना रहा हूं अगर वो दुखी ना होता तो मैं स्वर्ग ना जा पाता इसे ऐसा सोचे थोड़ा तब इसका मतलब यह हुआ कि जिसके दुख के माध्यम से आप स्वर्ग खोज रहे हैं यह तो बहुत मजेदार मामला है इस गणित में थोड़े गहरे उतरना जरूरी है एक आदमी दुखी है और आप सेवा करके अपना सुख खोज रहे हैं तो आप उसके दुख को साधन बना रहे हैं यही तो सारी दुनिया कर रही है। यही तो सारी दुनिया कर रही है एक धनपति अगर धन चूस रहा है तो आप उससे कहते हैं कि दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं आप उनके दुख पर सुख इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन एक पुण्यात्मा दीन की दुखी की सेवा कर रहा है और अपना स्वर्ग खोज रहा है तब आपको ख्याल नहीं आता कि वो भी किसी गहरे अर्थों में यही कर रहा है सिक्के अलग हैं इस जमीन के नहीं परलोक के हैं पुण्य के बैंक बैलेंस वो यहां नहीं खोल पाएगा लेकिन कहीं खोल रहा है कहीं किसी बैंक में जमा होता चला जाएगा नहीं महावीर कहते हैं दूसरे के दुख का शोषण नहीं क्योंकि तो शोषण कैसे सेवा हो सकता दूसरा दुखी है तो उसके दुख में मेरा हाथ हो सकता है उस हाथ को मुझे खींच लेना है उसी का नाम सेवा है वो मेरे कारण दुखी ना हो इतना हाथ मुझे खींच लेना है इसके दो अर्थ हुए मेरे कारण कोई दुखी ना हो ऐसा तो मैं जी और अगर कोई मुझे दुखी मिल जाता है तो मेरे कारण अतीत में वो दुख पैदा ना हुआ हो ऐसा मैं व्यवहार करूं कि अगर मेरा कोई भी हाथ हो तो हट जाए इसमें कोई पैशन नहीं हो सकता इसमें कोई त्वरा और तीव्रता नहीं हो सकती इसमें कोई रस नहीं हो सकता करने का क्योंकि ये सिर्फ ना करना है इस सिर्फ मिटाना और पहुंचना है इसलिए महावीर की सेवा समझी नहीं जा सकी क्योंकि हम सब पैसोनेट हैं अगर धर्म भी हमको पागलपन ना बन जाए तो हम धर्म भी नहीं कर सकते अगर मोक्ष भी हमारी जिद ना बन जाए तो हम मोक्ष भी नहीं जा सकते अगर पुण्य भी किसी अर्थ में शोषण ना हो तो हम पुण्य भी नहीं कर सकते क्योंकि शोषण हमारी आदत है शोषण हमारे जीवन का ढंग है व्यवस्था है हमारी और वासना हमारा व्यवहार है जिस चीज में हम वासना जोड़ दे वही हम कर सकते हैं अन्य नहीं कर सकते तो अगर सेवा धन वासना हो जाए तो हम सेवा भी कर सकते हैं इसलिए सेवा के लिए आपको उन्मुख करने वाले लोग कहते हैं कि सेवा से क्या क्या मिलेगा दान से क्या क्या मिलेगा सवाल ये नहीं है कि दान क्या है सेवा क्या है सवाल ये की आपको क्या क्या मिलेगा आप क्या क्या पा सकोगे तो वे आपको स्वर्ग की पूरी झलक दिखाते आपसे कुछ भी करवाना हो तो आपकी वासना को प्रज्वलित करना पड़ता है आपकी वासना प्रज्वलित न हो तो आप कुछ भी नहीं करने को राजी है जीसस से मरने के पहले जीसस के एक शिष्य ने पूछा कि घड़ी आ गई पास सुनते हैं हम कि आप नहीं बच सकेंगे एक बात तो बता दें ये तो पक्का है कि आप ईश्वर के हाथ के पास सिंहासन पर बैठेंगे हम लोगों की जगह क्या होगी हम कहा बैठेंगे वो जो ईश्वर का राज्य होगा सिंहासन होगा आप तो पड़ोस में बैठेंगे ये पक्का है हम लोगों की क्रम संख्या क्या होगी कौन कहा बैठेगा किस नंबर से बैठेगा जब भी आदमी कोई त्याग करता है तो पहले पूछ लेता है कि फल क्या होगा इतना छोड़ता हूं मिलेगा कितना और ध्यान रहे जब छोड़ने में मिलने का ख्याल हो तो वो छोड़ना है वो बार्गेनिंग है वो सौदा है इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या मिलेगा मोक्ष मिलेगा स्वर्ग मिलेगा धन मिलेगा प्रेम मिलेगा आदर मिलेगा ऐसे कोई सवाल नहीं पड़ता मिलेगा कुछ महावीर कहते हैं सेवा से मिलेगा कुछ भी नहीं कुछ कटेगा कुछ मिलेगा नहीं कुछ कटेगा कुछ छूटेगा कुछ हटेगा सेवा को अगर हम महावीर की तरह समझें तो वो मेडिसिनल है दवाई की तरह है दवाई से कुछ मिलेगा नहीं सिर्फ बीमारी कटेगी की सेवा टॉनिक की तरह उससे कुछ मिलेगा उसका भविष्य महावीर की सेवा मेडिसिन की तरह उससे कुछ बीमारी भर कटेगी मिलेगा कुछ नहीं ये भेद इतना गहरा है और इस भेद के कारण ही जैन परंपरा सेवा को जन्म ना पाई नहीं तो जीसर से पांच वर्ष पहले महावीर ने सेवा की बात की थी और उसे अंतर तब कहा था लेकिन जैन परंपरा उसे जगा ना पाई जरा भी न जगा पाई क्योंकि कोई पैशन ना था उसमें उसमें कोई कोई त्वरा नहीं पैदा होती थी सिर्फ कुछ कटेगा कुछ मिटेगा कुछ छूटेगा कुछ कमी ही हो जाएगी उल्टी पापी के भी पाप का ढेर थोड़ा कम हो तो उसको भी लगता है कुछ कम हो रहा है समथिंग इज मिसिंग मेरे पास जो था उसमें कुछ कमी हो रही बीमार भी लंबे दिनों की बीमारी के बाद जब स्वस्थ होता है तो लगता है समथिंग इज मिसिंग कुछ खो रहा इसलिए जो लंबे दिन बीमार रह जाए और बीमारी में रस ले ले वो कितना ही कहे स्वस्थ होना चाहता है भीतर कहीं कोई हिस्सा कहता है कि मत हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 70 प्रतिशत बीमार इसलिए बीमार बने रहते हैं कि बीमारी में उन्हें रस पैदा हो गया है वे बीमारी को बचाना चाहते हैं। आप कहते हैं अगर बीमारी को बचाना चाहते हैं तो चिकित्सक के पास क्यों जाते हैं दवा क्यों लेते यही तो मनुष्य द्वंद्व है की दोहरे काम एक साथ कर सकता है इधर दवा ले सकता उधर बीमारी को बचा सकता क्योंकि बीमारी के भी रस है और कई बार स्वास्थ्य से ज्यादा रसपूर्ण है जब आप बीमार पड़े तो सारा जगत आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाता कितना चाहा कि जब आप स्वस्थ होते हैं तब जगत सहानुभूतिपूर्ण हो जाए लेकिन तब कोई सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता जब आप बीमार होते हैं तो घर के लोग प्रेम का व्यवहार करते हुए मालूम पड़ते हैं जब आप बीमार नहीं होते तब नहीं व्यवहार करते मालूम पड़ते जब आप बीमार होते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि आप सेंटर हो गए सारी दुनिया के सारी दुनिया परिधि पर है आप केंद्र पर है नर्से घूम रही हैं, डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं परिवार आपके इर्फ घूम रहा है मित्र आ रहे हैं देखने वाले आ रहे हैं आप ध्यान रखते है कि कौन देखने नहीं आया मेरे एक मित्र का लड़का मर गया जवान लड़का मर गया उनकी उम्र तो सत्तर वर्ष है, छाती पीट कर रो रहे थे जब मैं पहुंचा तो पास मिनट टेलीग्राम्स टेलीग्राम का ढेर लगा रखा था जल्दी से मैंने उनसे एक दो मिनट बात की लेकिन मैंने देखा कि उनकी उत्सुकता बात नहीं वो टेलीग्राम में देख जाऊं इसमें उन्होंने वो टेलीग्राम मेरी तरफ सरकार की प्रधानमंत्री ने भी भेजा राष्ट्रपति ने भी भेजा जब तक मैंने टेलीग्राम सब न देख लिए तब तक उनको तृप्ति न हुई बोले दुख में लेकिन दुख में भी रस लिया जा रहा है फाड़ के ना फेंक सके ये टेलीग्राम वो भूल ना सके इनका वो ढेर लगाए रहे पंद्रह दिन बाद जब मैं गया तब वो ढेर और बड़ा हो गया था वो ढेर लगाए हुए थे अपने पास ही रखे रहते थे कहते थे आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि अब क्या जीना जवान लड़का मर गया मरना मुझे चाहिए था कहते थे आत्महत्या कर लूंगा वो तारों का ढेर बढ़ाते जाते थे और मैंने कहा कब करिएगा पंद्रह दिन हो गए जितने दिन बीत जाएंगे उतना मुश्किल होगा करना उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे कोई दुश्मन को देखा आप क्या कहते हैं आप और ऐसे ऐसी बात कहते क्योंकि वो आत्महत्या का इसलिए कह रहे थे पंद्रह दिन से निरंतर की जब आत्महत्या की कोई भी सुनता था तो बहुत सहानुभूति प्रकट करता था मैंने कहा मैं सहानुभूति प्रकट न करूंगा में आप रस ले रहे उसी दिन से वो मेरे दुश्मन हो गए इस दुनिया में सच कहना दुश्मन बनाना है इस दुनिया में किसी से भी सच कहना दुश्मन बनाना है झूठ बड़ी मित्रताएं स्थापित करता है कभी एक दफा देखें 24 घंटे तय कर लें कि सच ही बोलेंगे आप पाएंगे सब मित्र विदा हो गए 24 घंटा इससे ज्यादा नहीं पत्नी अपना सामान बांध रही है लड़के बच्चे कह रहे हैं नमस्कार मित्र कह रहे हैं कि तुम ऐसे आदमी थे सारा जगत शत्रु हो जाएगा मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन सुबह बैठकर अपना अखबार पढ़ रहा है जैसा अखबार पे सभी पत्नियां नाराज होती हैं, ऐसा उसकी पत्नी भी नाराज हो रही कि क्या सुबह से तुम अखबार लेके बैठ जाते एक जमाना था कि तुम सुबह से मेरी सूरत की बातें करते थे और अब तुम कुछ बात नहीं करते एक वक्त था कि तुम कहते थे तेरी वाणी कोयल जैसी मधुर है अब तुम कुछ भी नहीं कहते मुला ने कहा है तेरी वाणी मधुर मगर बकवास बंद कर मुझे अखबार पढ़ने दी है तेरी वाणी मधुर पर बकवास बंद कर मुझे अखबार पढ़ने थे आदमी मजबूरी है उसकी क्योंकि सीधा और सच्चा होने नहीं देता समाज महंगा पड़ जाएगा इसलिए झूठ को पोसता चला जाता मुला ने जब तीसरी शादी की तो तीसरे दिन रात को पत्नी ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने नकली दांत निकाल के रख दूं क्योंकि रात मुझे इनमें नींद नहीं आती मुल्ला ने कहा थैंक गुडनेस सो नाउ आई कैन पुट ऑफ माई फॉल्स लेग माई विग माई ग्लास आय एंड रिलैक्स तो मैं अपनी टांग लकड़ी की अलग कर सकता हूं और अपने झूठे बाल अलग कर सकता हूँ और कांच की आंख रख सकता हूँ और विश्राम कर सकता हूँ धन्यवाद है परमात्मा तू उन्हें अच्छा बता दी नहीं तो हम भी तने थे तीन दिन से हम खुद भी कहा सो पा रहे वो भी नहीं सो पा रहे क्योंकि वो झूठे दांत सोने कैसे देंगे हम सब एक दूसरे के सामने चेहरे बनाए हुए हैं जो झूठे हैं लेकिन रिलैक्स कैसे करें सत्य रिलैक्स कर जाता है लेकिन सत्य में जीना कठिन पड़ता है इसलिए दोहरा हम जीते एक कोने में कुछ एक कोने में कुछ और सब चलाते हैं बीमारी में रस है ये कोई बीमार स्वीकार करने को राजी नहीं होता लेकिन बीमारी में रस है इतना रस स्वास्थ्य में भी नहीं आता जितना बीमारी में आता है इसलिए स्वास्थ्य को कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता बीमारी को सब लोग बढ़ा चढ़ाते बताते ये जो हमारा चित्र है ये द्वंद्व से भरा है इसलिए हम करते कुछ मालूम पढ़ते हैं कर कुछ और रहे होते हैं कहते हैं गरीब पे बड़ी दया आ रही लेकिन उस दया में भी रस लेते मालूम पड़ते अगर दुनिया में कोई गरीब न रह जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होगी जो गरीब की सेवा करने में पैसोनेट रस ले रहे थे वो क्या करेंगे अगर दुनिया नैतिक हो जाए तो साधु जो समाज को नैतिकता समझाते फिरते हैं ये ऐसे उदास हो जाएंगे जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है ऐसा कभी होता नहीं इसलिए मौका नहीं आता एक दफा आप मौका दे और नैतिक हो जाए और जब साधु कहे कि आप चोरी मत करो आप कहें हम करते ही नहीं कहीं झूठ मत बोलो आप कहें हम बोलते ही नहीं कहीं बेईमानी मत करो आप कहें हम करते ही नहीं वो कहें कहे कहे दूसरे की स्त्री तरफ देखो मत आप कहें कि हम बिल्कुल अंधे हैं देखने का सवाल ही नहीं तो आप साधु के हाथ से उसका सारा काम छीने ले रहे हैं पूरा जड़े उखाड़े ले रहे हैं अब साधु क्या करेगा साधु क्या करेगा यह कठिन होगा समझना लेकिन साधु असाधु के रोगों पर जीता है पैरासाइट है वो जो असाधु चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं उनके ऊपर ही साधु जीता है वो पैरासाइट है अगर दुनिया सच में साधु हो जाए तो साधु एकदम काम के बाहर हो जाएगा उसको कोई काम नहीं बचता और कुछ आश्चर्य न होगा कि जो साधु आपको समझा रहे थे अगर समझाने में उनको रस था यही कि समझाते वक्त आदमी गुरु हो जाता है और ऊपर हो जाता है सुपीरियर हो जाता उससे जिसे समझाता है इसलिए समझाने का रस अगर समझाने में रस था अगर समझाने में आपके अज्ञान का शोषण था अगर समझाने में आप सीढ़ी थे उसके ज्ञान की तरफ बढ़ने के तो इसमें कोई हैरानी ना होगी कि जिस दिन सारे लोग साधु हो जाएं उस दिन जो साधुता की समझा रहा था ईमानदारी की समझा रहा था वो आपको बेईमानी के राज बताने लगे कि बेईमानी के बिना जीना मुश्किल है चोरी करनी ही पड़ेगी असत्य बोलना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाओगे जीवन में सब रसिक हो जाए अगर उसको समझाने में ही रस आ रहा था तब अगर वो सच में ही साधु था समझाना उसका रस ना था शोषण ना था तो वो प्रसन्न होगा आनंदित होगा वो कहेगा समझाने की झंझट भी मिटी लोग साधु हो गए हैं बात ही खत्म हो गई अब मुझे समझाने का उपद्रव भी ना रहा अगर सेवा में आपको रस आ रहा था कि आप कहीं जा रहे थे स्वर्ग सुख में आदर में प्रतिष्ठा में सम्मान में तो अगर सेवा करवाने को कोई भी ना मिले तो आप बड़े उदास और दुखी हो जाएंगे लेकिन अगर सेवा वैया वृत्त थी जैसा महावीर मानते हैं तो आप प्रसन्न होंगे कि अब आपका कोई भी ऐसा कर्म नहीं बचा जिसके कारण आपको किसी की सेवा करनी पड़े आप प्रसन्न होंगे प्रफुल्लित होंगे प्रमोदित होंगे आनंदित होंगे आप कहेंगे धन्य भाग निर्जरा हुई ये भेद है सेवा में कोई रस नहीं है सेवा केवल मेडिसिनल है जो किया है उसे पहुंच डालना है मीठा डालना ध्यान रहे जो व्यक्ति सेवा करेगा दूसरे की कहेगा वो बीमार है इसलिए सेवा करता हूं वृद्ध है इसलिए सेवा करता हूं वो बीमार होने पर सेवा मांगेगा वृद्ध होने पर सेवा मांगेगा क्योंकि ये तो एक ही तर्क के दो हिस्से है लेकिन महावीर क्या सेवा करने की जो धारणा है उसमें सेवा मांगी नहीं जाएगी क्योंकि सेवा कभी इस दृष्टि से की नहीं गई मांगी भी नहीं जाएगी मांगने का कोई कारण नहीं और अगर कोई सेवा ना करेगा तो उससे क्रोध भी ताजा नहीं होगा उससे कष्ट भी नहीं मन में आएगा उससे ऐसा भी नहीं लगेगा कि इस आदमी ने सेवा क्यों नहीं की इसलिए जो लोग भी सेवा करते हैं वो बड़े टास्क मास्टर्स होते हैं अगर आप सेवकों के आश्रम में जाकर देखें जो कि सेवा करते हैं तो आप एक और मजेदार बात देखेंगे कि वो सेवा लेते भी हैं उतनी ही मात्रा में और उतनी ही सख्ती से सख्ती उनकी भयंकर होती है जरा सी बात चूक नहीं सकते और कभी कभी अत्यंत हिंसात्मक हो जाती है ये बहुत मजे की बात है कि आप जितने सख्त अपने पे होते हैं उससे कम सख्त आप किसी पे नहीं हो सकते आप ज्यादा ही सख्त होंगे कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ी अजीब घटना घटती है गांधी जी नोआखाली में यात्रा पर थे कठिन था वो हिस्सा एक गांव खून और लाशों से पटा था एक युवती उनकी सेवा में है वो उनके साथ चल रही है एक गांव से अड्डा उखला है दोपहर वहां से चले हैं, सांझ दूसरे गांव पहुंचे हैं लेकिन गांधी जी स्नान करने बैठे देखा तो उनका पत्थर जिससे वो पैर घिसते वो पीछे छूट गया पिछले गांव रात उतर रही अंधेरा उतर रहा है उन्होंने उस लड़की को बुलाया और कहा कि भूल कैसे हुई क्योंकि गांधी जी कभी भूल नहीं करते इसलिए किसी की भूल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते वापस जाओ और पत्थर लेके आओ नोआ खाली चारों तरफ आगे जल रही है लाशें बिछी हैं वो अकेली लड़की रोती घबराती छाती धड़कती वापिस लौटती उस पत्थर में कुछ भी ना था वैसे पचास पत्थर उसी गांव से उठाए जा सकते थे लेकिन डिसिप्लिनेरियन अनुशासन जो आदमी अपने पक्का अनुशासन रखता है वो दूसरों की गर्दन दबा लेता है। तो क्योंकि खुद नहीं भूलते कोई चीज दूसरा कैसे भूल सकता है तब तब दिखने वाला ऊपर से जो अनुशासन है गहरे में हिंसा हो जाता है ये भी कोई बात थी आदमी भूल सकता है भूलना स्वाभाविक है और कोई बड़ा कोहनूर हीरा नहीं भूल गया है पैर घिसने का पत्थर भूल गया है लेकिन सवाल पत्थर का नहीं है सवाल सख्ती का है सवाल नियम का है नियम का पालन होना चाहिए अगर आप अनुशासन सेवा नियम मर्यादा इस तरह की बातें मानने वाले लोगों के पास जाकर देखें तो आपको दूसरा पहलू भी बहुत शीघ्र दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगा कि जितने सख्त वे अपने पर हैं उससे कम वे सख्त दूसरे पर नहीं हैं। तो जब आप किसी के पैर दाब रहे हैं तब आप किसी दिन पैर दबाए जाने का इंतजाम भी कर रहे हैं मन के किसी कोने में और अगर आपके पैर न दाबे गए उस दिन तब आपकी पीड़ा का अंत नहीं होगा लेकिन महावीर की सेवा का इससे कोई संबंध नहीं महावीर तो कहते हैं कि अगर मेरी कोई सेवा करेगा तो भी वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके किसी पाप का प्रछालन है अगर नहीं है कोई पाप का प्रछालन तो बात समाप्त हो कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है इसमें दूसरे को गौरव दिया जाए तो फिर दूसरे को निंदा भी दी जा सकती है लेकिन न कोई गौरव है न कोई निंदा है वह यह वृत्त का ऐसा अर्थ है तो आप जब भी सेवा कर रहे हैं तब ध्यान रखें कि वो भविष्य उन्मुख न हो तो आप अंततप कर रहे हैं जब आप सेवा कर रहे हैं तो वो निष्प्रयोजन हो अन्यथा आप अंत नहीं कर रहे हैं जब आप सेवा कर रहे हैं तब उससे किसी तरह की गौरव की गरिमा की अस्मिता की कोई भावना भीतर गहन ना हो अन्यथा आप सेवा नहीं कर रहे हैं वैया व्रत नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ किए गए पाप का किए गए कर्म का अन्न किया करना हो बस इतना तो तब और क्यों इसको अंत तप कहते हैं महावीर इसलिए अंत तप कहते हैं कि करना कठिन है वो सेवा सरल है जिसमें कोई रस आ रहा हो इस सेवा में कोई भी रस नहीं है सिर्फ लेना देना ठीक करना है इसलिए तप है और बड़ा आंतरिक तप है क्योंकि हम कुछ करें और कर्ता ना बने इससे बड़ा तप क्या होगा हम कुछ करें और करता ना बने इससे बड़ा तप क्या होगा सेवा जैसी चीज करें जो कोई करने को राजी नहीं कोढ़ी के पैर दबाएं और फिर भी मन में करता ना बने तब हो जाएगा और बहुत आंतरिक तप हो जाएगा आंतरिक क्यों कहते हैं आंतरिक इसलिए कहते हैं कि सिवाए है आपके और कोई ना पहचान सकेगा बात भीतरी है आप ही जांच सकेंगे लेकिन आप बिल्कुल जांच लेंगे कठिनाई नहीं होगी जो व्यक्ति भी भीतर भी की जांच में संलग्न हो जाता है वो ऐसे ही जान लेता है जब आपके पैर में कांटा गड़ता है तो आप कैसे जानते कि दुख रहा है और जब कोई आलिंगन से आपको अपने गले लगा लेता है तो आप कैसे जानते हैं कि हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और जब कोई आपके चरणों में सिर रख देता है तो आपके भीतर जो लहर दौड़ जाती है वो आप कैसे जान लेते हैं नहीं उसके लिए बाहर कोई खोजने की जरूरत नहीं आंतरिक मापदंड आपके पास है तो जब सेवा करते वक्त आपको किसी भी तरह की भविष्य उन्मुखता मालूम पड़े तो समझना कि महावीर ने उस सेवा के लिए नहीं कहा है अगर कोई पुण्य का भाव पैदा हो तो कहना जानना कि महावीर ने उस सेवा के लिए नहीं कहा है अगर ऐसा लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं कुछ विशिष्ट तो समझना कि महावीर ने उस सेवा के लिए नहीं कहा है अगर यह कुछ भी पैदा ना हो और सेवा सिर्फ ऐसे ही हो जैसे तख्ते पर लिखी हुई कोई चीज को किसी ने पहुंच के मिटा दिया तख्ता खाली हो गया आप भीतर खाली हो गए तो आप अंतर तप में प्रवेश करते हैं महावीर ने वैया वृत्त के बाद ही जो तप कहा है वो है स्वाध्याय चौथा तक निश्चित ही अगर सेवा का आप ऐसा प्रयोग करें तो आप स्वाध्याय में उतर जाएंगे स्वयं के अध्ययन में उतर जाएंगे लेकिन स्वाध्याय से बड़ा गौण अर्थ लिया जाता रहा है। वो है शास्त्रों का अध्ययन पठन मनन महावीर अध्ययन ही कह सकते थे स्वाध्याय कहने की क्या जरूरत थी उसमें स्वा जोड़ने का क्या प्रयोजन था अध्ययन काफी था स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय का अर्थ होता है शास्त्र का अध्ययन नहीं लेकिन साधु शास्त्र खोले बैठे सुबह से उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं वो कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं शास्त्र निश्चित ही किसी और का होगा स्वाध्याय शास्त्र नहीं बन सकता अगर खुद का ही लिखा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेकार पढ़ रहे हैं क्योंकि खुद का ही लिखा हुआ अब उसमें और पढ़ने को क्या बचा होगा जानने को क्या है स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन बड़ा कठिन है शास्त्र पढ़ना तो बड़ा सरल है जो भी पढ़ सकता है वो शास्त्र पढ़ सकता है पठित होना काफी है लेकिन स्वाध्याय के लिए पठित होना काफी नहीं है क्योंकि स्वाध्याय बहुत जटिल मामला है आप बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, आप बहुत उलझे हुए आप एक ग्रंथियों का जाल है आप एक पूरी दुनिया है हजार तरह के उपद्रव हैं वहां उस सब के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है तो अगर आप अपने क्रोध का अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ क्रोध के संबंध में शास्त्र में क्या लिखा है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय नहीं कर रहे अगर आप अपने राग का अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं राग के संबंध में शास्त्र में क्या लिखा है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय नहीं कर रहे और आपके भीतर सब मौजूद है जो भी किसी शास्त्र में लिखा है वो सब आपके भीतर मौजूद है इस जगत में जितना भी जाना गया है वो प्रत्येक आदमी के भीतर मौजूद है और इस जगत में जो भी कभी जाना जाएगा वो प्रत्येक आदमी के भीतर आज भी मौजूद है आदमी एक शास्त्र परम शास्त्र द अल्टीमेट स्क्रिप्चर। इस बात को समझें तो महावीर का स्वाध्याय समझ में आए। मनुष्य परम शास्त्र क्योंकि जो भी जाना गया है वो मनुष्य ने जाना है जो भी जाना जाएगा वो मनुष्य जानेगा खास मनुष्य स्वयं को ही जान ले तो जो भी जाना गया है और जो भी जाना जा सकता है वो सब जान लिया जाता है इसलिए महावीर ने कहा है एक को जानने से सब जान लिया जाता है स्वयं को जानने से सर्व जान लिया जाता है इसके कई आयाम हैं पहली तो बात ये कि जानने योग जो भी है उसके हम दो हिस्से कर सकते हैं एक तो ऑब्जेक्टिव वस्तुगत दूसरा सब्जेक्टिव आत्मगत जानने में दो घटनाएं घटती हैं जानने वाला होता है और जानी जाने वाली चीज होती है विषय होता है जिसे हम जानते हैं और जानने वाला होता है जो जानता है विज्ञान का संबंध विषय से है ऑब्जेक्ट से है वस्तु से है जिसे हम जानते हैं उसे जानने से है धर्म का संबंध उसे जानने से है जिससे हम जानते हैं जो जानता है उसे जानने से ज्ञाता को जानना धर्म है और ज्ञे को जानना विज्ञान है गे को हम कितना ही जान लें तो ज्ञाता के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता कितना ही हम जान लें चाँद तारे सूरजों के संबंध में तो भी अपने संबंध में कुछ पता नहीं चलता बल्कि एक बड़े मजे की बात है कि जितना हम वस्तुओं के संबंध में ज्यादा जान लेते हैं उतना ही हमें वो भूल जाता है जो जान रहा है क्योंकि जानकारी बहुत इकट्ठी हो जाए तो ज्ञाता छिप जाता है आप इतनी चीजों के संबंध में जानते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं रहता कि अभी जानने को कुछ शेष बच रहा है इसलिए विज्ञान बढ़ता जाता रोज जानता जाता रोज कितने प्रकार के मच्छर हैं विज्ञान जानता है प्रत्येक प्रकार के मच्छर की क्या खूबियां हैं विज्ञान जानता है कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं विज्ञान जानता है प्रत्येक वनस्पति में क्या क्या छिपा है विज्ञान जानता है कितने सूरज हैं कितने तारे हैं कितने चांद हैं विज्ञान जानता है आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा कि अगर मुझे दोबारा जीवन मिले तो मैं एक संत होना चाहूंगा क्यों जो खाट के आसपास पास थे उन्होंने तो पूछा क्यों साइंसटीन ने कहा की जानने योग्य तो अब एक ही बात मालूम पड़ती है कि वो जो जान रहा था वो कौन है ये सब जान लिया की कि जानकारे कितने है? लेकिन होगा क्या दस है कि दस हजार है कि दस करोड़ है कि दस अरब है इससे होगा क्या दस है ऐसा जानने वाला भी वहीं खड़ा रहता है दस करोड़ है ऐसा जानने वाला भी वही खड़ा रहता है दस अरब है ऐसा जानने वाला भी वही खड़ा रहता है जानकारी से जानने वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होता लेकिन एक भ्रम जरूर पैदा होता है कि मैं जानने वाला महावीर ऐसे जानने वाले को मिथ्या ज्ञानी कहते कहते हैं जानने वाला जरूर है लेकिन मिथ्या जानने वाला है ऐसी चीजें जानने वाला है जिनके बिना जाने भी चल सकता था और ऐसी चीज को छोड़ देने वाला है जिसके बिना जाने नहीं चल सकता जो कीमती है वो छोड़ देते हैं हम और जो गैर कीमती है वो जान लेते हैं हम आखिर में जानना इकट्ठा हो जाता है और जानने वाला खो जाता है मरते वक्त हम बहुत कुछ जानते हैं सिर्फ उसे ही नहीं जानते जो मर रहा है अद्भुत है ये बात कि आदमी अपने को नहीं जानता इसलिए महावीर ने स्वाध्याय को कीमती अंतर तपो में गिना और अब धीरे धीरे स्वाध्याय चौथा अंतर तप है इसके बाद दो ही तप बच जाएंगे और उन दो तपों के बाद एक्सप्लोजन विस्फोट घटित होता है तो स्वाध्याय बहुत निकट की सीढ़ी है विस्फोट के जहाँ क्रांति घटित होती है जहां जीवन नया हो जाता है जहाँ आपका पुनर्जन्म होता है नया आदमी आपके भीतर पैदा होता है पुराना समाप्त होता है स्वाध्याय बहुत करीब आ गया अब दो ही सीढ़ी बचती है और इसलिए शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय का अर्थ नहीं हो सकता शास्त्र कितना कर रहे हैं लोग लेकिन कहीं कोई क्रांति घटित नहीं मालूम होती कहीं कोई विस्फोट नहीं होता सच तो यह है कि जितना आदमी शास्त्र को जानता है उतना ही स्वयं को जानने की जरूरत कम मालूम पड़ती है उसे क्योंकि उसे लगता है कि सब जो भी जाना जा सकता है मुझे मालूम है महावीर क्या कहते हैं बुद्ध क्या कहते हैं क्राइस्ट क्या कहते हैं वो जानता है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है वो जानता है बिना जाने हिमृत बिना जाने उसे कुछ भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है उसे कोई स्वाद नहीं मिला कभी आत्मा का उसने परमात्मा की कभी कोई झलक नहीं पाई उसने मुक्ति के आकाश में कभी एक पंख नहीं मारा उसके जीवन में कोई किरण नहीं उतरी जिसे वो कह सके कि ये ये ज्ञान है जिससे प्रकाश हो गया हो सब अंधेरा भरा है और फिर भी वो जानता है कि सब जानता है इसे महावीर मिथ्या ज्ञान कहते हैं शास्त्र से जो मिलता है वो सत्य नहीं हो सकता स्वयं से जो मिलता है वही सत्य होता है यद्यपि स्वयं से मिला गया शास्त्र में लिखा जाता है स्वयं से मिला गया शास्त्र में लिखा जाता है लेकिन शास्त्र जो मिलता है वो स्वयं का नहीं होता शास्त्र कोई और लिखता है वो किसी और की खबर है जो आकाश में उड़ा वो किसी और की खबर है जिसने प्रकाश के दर्शन किए वो किसी और की खबर है जिसने सागर में डुबकी लगाई आप लेकिन किनारे पर बैठकर पढ़ रहे हैं इसको मत भूल जाना कि किनारे पे बैठ के आप कितना ही पढ़े सागर में डुबकी लगाने वाले का वक्तव्य आपकी डुबकी नहीं लग सकती मगर डर यह है कि शास्त्र में भी डुबकी लगा लेते हैं लोग और जो शास्त्र में डुबकी लगा लेते हैं वो भूल ही जाते हैं कि सागर अभी बाकी है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शास्त्र में डुबकी ऐसी लग जाती है की भूल ही जाता है की सागर भी आगे है तो शास्त्र सागर की तरफ ले जाने वाला कम ही सिद्ध होता है सागर से रुका लेने वाला ज्यादा सिद्ध होता है इसलिए महावीर शास्त्राध्ययन को स्वाध्याय नहीं कहते इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शास्त्र के अध्ययन को इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो स्वाध्याय नहीं इसको अगर ख्याल में रखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन भी उपयोगी हो सकता है उपयोगी हो सकता है अगर ये ख्याल में रहे कि शास्त्र का सागर सागर नहीं और शास्त्र का प्रकाश प्रकाश नहीं और शास्त्र का आकाश आकाश नहीं और शास्त्र का परमात्मा परमात्मा नहीं और शास्त्र का मोक्ष मोक्ष नहीं अगर ये स्मरण रहे और ये स्मरण रहे कि किसी ने जाना होगा उसने शब्दों में कहा है लेकिन शब्दों में कहते ही सत्य खो जाता है केवल छाया रह जाती ये स्मरण रहे तो शास्त्र को फेंक कर किसी दिन सागर में छलांग लगाने का मन आ जाएगा अगर ये स्मरण न रहे सागर ही बन जाए शास्त्र सत्य ही बन जाए शास्त्र शास्त्र में ही सब भटकाव हो जाए तो सागर को छिपा लेगा शास्त्र और इसलिए कई बार अज्ञानी कून जाते परमात्मा में वो ज्ञानी वंचित रह जाते तथा कथित ज्ञानी इट इज सो कॉल्ड नोवर्स वंचित रह जाते उपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटकते ही ज्ञानी मां अंधकार में भटक जाते स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं में उतरो और अध्ययन करो पूरा जगत भीतर है वो सब्जेक्टिव वो आत्मगत जगत पूरा भीतर है उसे जानने चलो लेकिन रुख बदलना पड़ेगा इसलिए स्वाध्याय का पहला सूत्र है रुख वस्तु के अध्ययन का छोड़ो अध्ययन करने वाले का अध्ययन करो जिसे उदाहरण के लिए आप मुझे सुन रहे हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने कभी ख्याल किया कि जितनी तल्लीनता से आप मुझे सुनेंगे उतना ही आपको भूल जाएगा कि आप सुनने वाले जितनी तल्लीनता से आप मुझे सुनेंगे उतना ही आपके स्मरण के बाहर हो जाएगा कि आप भी यहां मौजूद हैं जो सुन रहा है बोलने वाला प्रगाढ़ हो जाएगा सुनने वाला भूल जाएगा हालांकि आप बोलने वाले नहीं सुनने वाले जब आप सुन रहे हैं तब दो घटनाएं घट रही हैं शब्द जो आपके पास आ रहे हैं आपसे बाहर है। और आप जो भीतर हैं शब्द महत्वपूर्ण हो जाएंगे सुनते वक्त और सुनने वाला गौण हो जाएगा और अगर आप पूरी तरह तल्लीन हो गए तो बिल्कुल भूल जाएगा सेल्फ सेल्फेटफुलस हो जाएगी आत्मविस्मरण हो जाएगा मेरे पास लोग आते हैं जब कोई मेरे पास आता है और वो कहता है आज आप बहुत अच्छा बोले तो मैं जानता हूं कि आज क्या हुआ आज ये हुआ कि वो अपने को भूल गए और कुछ नहीं हुआ आत्मविस्मरण हुआ आज घंटे भर उनको अपनी याद ना रही इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बोले घंटे भर उनका मनोरंजन इतना हुआ कि तो उनको अपना पता भी ना रहा पंद्रह वर्ष से निरंतर सुबह सांझ में बोलता रहा हूं एक भी आदमी नहीं है वो जो आके कहता हो आज आप बहुत ठीक बोले वो कहता बहुत अच्छा बोले क्योंकि अगर ठीक बोले तो कुछ करना पड़ेगा अच्छा बोले तो हो चुकी है बात नहीं कहता कोई आदमी मुझसे कि सत्य बोले सुखद बोले सत्य बोले तो बेचैनी पैदा होगी सुखद बोले बात खत्म हो गई सुख मिल चुका है लेकिन सुख आपको कब मिलता है वो मैं जानता हूँ जब भी आप अपने को भूलते हैं तभी सुख मिलता है चाहे सिनेमा में भूलते हो चाहे संगीत में भूलते हो चाहे कहीं सुन के भूलते हो चाहे पढ़ते भूलते हो चाहे सेक्स में भूलते हो चाहे शराब में भूलते हो आपका सुख मुझे भली भांति पता है कि कब मिलता है जब आप अपने को भूलते हैं तभी मिलता है लेकिन जब आप अपने को भूलते हैं तभी स्वाध्याय बंद हो जाता है जब आप अपने को स्मरण करते हैं तब स्वाध्याय शुरू होता है तो जब मैं बोल रहा हूँ एक प्रयोग करे यही और अभी सिर्फ बोलने वाले पर ही ध्यान मत रखें ध्यान को दोहरा कर दें, डबल एरोड दोहरे तीर लगा दें ध्यान में एक मेरी तरफ और एक अपनी तरफ सुनने वाले का भी स्मरण रहे वो जो कुर्सी पे बैठा है वो जो आपकी हड्डी मांस मज्जा के भीतर छिपा है जो कान के पीछे खड़ा है जो आंख के पीछे देख रहा है उसका भी स्मरण रहे रिमेम्बर उसको स्मरण रखे कोई फिक्र नहीं कि उसके स्मरण करने में अगर मेरी कोई बात चूक भी जाए क्योंकि मेरी इतनी बातें सुन ली उनसे कुछ भी नहीं हुआ और चूक जाएगा तो कोई हर्ज होने वाला नहीं लेकिन उसका स्मरण रखने वो जो भीतर बैठा है सुन रहा है देख रहा है मौजूद है उसकी प्रेजेंस अनुभव करें हड्डी मांस कान आंख भीतर वो जो छिपा है वो अनुभव करें वो मालूम पड़े ध्यान उस पर जाए तो आप हैरान होंगे तब आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सुखद नहीं सत्य मालूम पड़ना शुरू होगा और तब जो मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए मनोरंजन नहीं आत्मक्रांति बन जाएगा और तब जो मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ सुना ही नहीं जिया भी जाना भी क्योंकि जब आप भीतर की तरफ उनमुख होकर खड़े होंगे तो आपको पता लगेगा की जो मैं कह रहा हूँ वो आपके भीतर छिपा पड़ा है उससे तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो आपको दिखाई भी पड़ने लगेगा कि ऐसा है अगर मैं कह रहा हूँ कि क्रोध जहर है तो मेरे सुनने से वो जहर नहीं हो जाएगा लेकिन अगर आप अपने प्रति जाग गए उसी क्षण और आपने भीतर झांका, तो आपके भीतर काफी जहर इकट्ठा है क्रोध का रिजर्वायर है वो दिखाई पड़ेगा अगर वो दिख जाए मेरे बोलते वक्त तो मैंने जो कहा वो सत्य हो गया क्योंकि उसका पैरल वास्तविक सत्य मेरे शब्द के पास जो होना चाहिए था वो आपके अनुभव में आ गया तब शब्द कोरा शब्द न रहा तब आपके भीतर सत्य की प्रती भी हुई सुनते वक्त बोलने वाले पर कम ध्यान रखें सुनने वाले पर ज्यादा ध्यान रखें सुनने वालों पर नहीं सुनने वाले पर सुनने वालों पर भी लोग ध्यान रख लेते देख लेते हैं आसपास की किस किस को जचरा मुझे वैसे लोग भी वो आके कहते हैं आज बहुत ठीक हुआ मैं उनसे पूछता हूँ क्या बात कई लोगों को जचरा वो आस देख रहे हैं कि किस किस को जचरा है और कई लोग ऐसे हैं जब तक दूसरों को न जचे उनको नहीं जचता बड़ा म्यूचुअल नॉन पारस्परिक मूर्खता चलती देख लेते हैं आसपास की जचरा उनको भी जसता है और उनको पता नहीं कि बगल वाला उनको देख के उसको भी जसता है तो ये बात जच हिटलर अपनी सभाओं में 10 आदमी बिठा देता था जो वक्त पैताली बजाते थे और 10,000 आदमी शांत बजाते थे जब हिटलर ने पहली दफा अपने दस मित्रों को कहा कि तुम भीड़ में दूर दूर खड़े होकर ताली बजाना तो उन्होंने कहा हम बजाएंगे बड़े बेहूदे लगेंगे दस आदमी ताली बजाएंगे, दस हजार में और कोई नहीं बजाएगा। हिटलर ने कहा कि मैं आदमियों को जानता हूं पड़ोस के आदमी को देख के वे बजाते तुम फिक्र छोड़ो तुम सिर्फ जस्ट स्टार्ट बजेगी ताली हिटलर के इशारे पर वो ताली बजाते थे वो चकित हुए है आदमी ताली बजा रहे क्यों क्या हो गया इन्फेक्शन है पड़ोस का बजा रहा है जरूर कोई बात हो गई कीमती अब जब आप बजाते हैं तो आपका पड़ोस वाला सोचता है कि जरूर कोई बात कीमती हो गई लोग ऐसा ना समझें कि बुद्धू अपनी समझ में नहीं आया वो भी बजा रहे हैं। दस आदमी दस हजार लोगों को ताली बजवा लेते कभी ख्याल में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं आप जो कपड़े पहने हुए हैं वो किसी दूसरे आदमी ने आपको पहनवा दिए हैं क्योंकि उसने पहने हुए थे नहीं सुनने वालों पर ध्यान नहीं सुनने वाले पर ध्यान स्वयं पर ध्यान भूल जाए सुनने वालों को उनकी कोई जरूरत नहीं है बीच में आपके खड़े होने की रास्ते पर चल रहे हैं तो भीड़ दिखाई पड़ती है दुकानें दिखाई पड़ती है एक आदमी भर नहीं दिखाई पड़ता वो जो चल रहा है वो भरना ही होता मौजूद उसका आपको पता ही नहीं होता जो चल रहा है और सब होते बड़ी अद्भुत अनुपस्थिति हम अपने से अनुपस्थिति, ये अनुपस्थिति को तोड़ने का नाम स्वाध्याय है टू बी प्रेजेंट टू वन गुरुजीएफ ने इसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है स्वस्मृति कहा है स्वयं का स्मरण कोई भी काम ऐसा ना हो पाए कोई भी बात ऐसी ना हो पाए कोई भी घटना ऐसी ना घटे जिसमें मेरे भीतर जो चेतना है वो विस्मृत हो जाए उसका होश मुझे बना रहे तो फिर शराब भी कोई पी रहा हो और अगर होश बनाए रखे अपने भीतर कि मैं शराब पी रहा हूं और मैं मौजूद हूं तो शराब भी बेहोश नहीं कर पाएगी और नहीं तो पानी भी बेहोश कर देता है अगर ये स्मरण बना रहे कि मैं हूं तो शराब एक तरफ पड़ी रह जाएगी और वो चेतना निरंतर अलग खड़ी रहेगी ये अलग खड़ा रहना चेतना का है हम पानी के साथ भी नहीं कर पाते शराब के साथ तो बहुत दूर है जब पीते हैं पानी तो प्यास होती है पानी होता है पीने वाला नहीं होता होना चाहिए पीने वाला पहले प्यास बाद में पानी और बाद में तो स्वाध्याय शुरू हो गया स्वाध्याय का अर्थ है मेरे जीवन का कोई कृत्य कोई विचार कोई घटना मेरी अनुपस्थिति में ना घट जाए मैं मौजूद रहूं क्रोध हो तो मैं मौजूद रहूं घृणा हो तो मैं मौजूद रहूं काम हो तो मैं मौजूद रहूं कुछ भी हो तो मैं मौजूद रहूं मेरी मौजूदगी में घटे और महावीर कहते हैं कि बड़ा अद्भुत है जब तुम मौजूद होते हो तो जो गलत है वो नहीं घटता स्वाध्याय में गलत घटता ही नहीं जब मैंने कहा कि शराब पीते वक्त अगर आप मौजूद हो तो आप समझना कि आपको शराब पीने की सलाह दे रहा हूं कि मजे से पियो मौजूद रहो मौजूद किसको रहना है लेकिन पीना तो जारी रख सकते हैं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर शराब पीते वक्त आप मौजूद रहे तो हाथ से गिलास छूट के गिर जाएगा शराब पीना असंभव है <laughs> क्योंकि जहर सिर्फ बेहोशी नहीं पिए जा सकते <laughs> जब मैं आपसे कहता हूँ क्रोध करते वक्त मौजूद रहो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजे से करो क्रोध और मौजूद रहो बस शर्त इतनी है कि मौजूद रहो क्रोध करो फिर कोई हर्ष नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्रोध करते वक्त अगर आप मौजूद रहे तो दो में से एक ही हो सकता है या तो क्रोध होगा या आप होंगे दोनों मौजूद साथ नहीं हो सकते जब आप क्रोध करते वक्त मौजूद होंगे तो क्रोध खो जाएगा आप होंगे क्योंकि आपकी मौजूदगी में क्रोध जैसी रद्दी चीजें नहीं आ सकती जब घर का मालिक जगा हो तो चोर प्रवेश नहीं करते जब आप जगे हो तो क्रोध घुस जाए ये हिम्मत क्रोध कर सकता है आप जब सोए होते हैं तभी क्रोध प्रवेश कर सकता है वह आपकी उस कमजोर क्षण का ही उपयोग कर सकता है जब आप बेहोश हैं जब आप होश में हैं तो क्रोध नहीं होता इसलिए महावीर जब कहते हैं कि होश पूर्वक जियो अप्रमाश से जियो जागते हुए जियो तो मतलब केवल इतना ही है कि जागते जीने में जो जो गलत है वो अपने आप गिर जाएगा और ये अनुभव आपको होगा स्वाध्याय से कि गलत इसलिए हो रहा था कि मैं सोया हुआ था गलत के होने का और कोई कारण नहीं है नो रीजन एट ऑल सिर्फ एक ही कारण है कि आप सोए हुए इसलिए महावीर ने कहा क्षण में भी मुक्ति हो सकती है इसी क्षण भी मुक्ति हो सकती है अगर कोई पूरा जाग जाए तो गलत इसी वक्त गिर जाता है तो महावीर यह भी नहीं कहते कि कल के लिए भी रुकना जरूरी है यह दूसरी बात है कि आप न जाग पाए तो कल के लिए रुकना पड़े अगर समग्रता से कोई इसी क्षण में जाग जाए तो सब गिर गया कचरा जिससे हमें लगता था हम बंधे जिससे लगता था जन्मों जन्मों का कर्म और पाप वो सब गिर गया स्वाध्याय से ये पता चलेगा कि एक ही पाप है मूर्छा और एक ही पुण्य है जागृति और स्वाध्याय से ये पता चलेगा कि जब भी हम सोए होते हैं तो जो भी हम करते हैं वो गलत होता है ऐसा नहीं कि कुछ गलत होता है और कुछ ठीक होता है जो भी हम करते हैं वो गलत होता है और जब हम जागे होते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत और कुछ सही हो सकता है जो भी होता है वो सही होता है तो महावीर ने ये नहीं कहा है कि तुम सही करो महावीर ने कहा है जाग कर करो होशपूर्वक करो स्मृतिपूर्वक करो क्योंकि स्मृतिपूर्वक गलत होता ही नहीं है ऐसे ही जैसे अंधेरे में मैं टटोलूं और दीवार से सिर टकरा जाए और दरवाजा ना मिले अब प्रकाश हो जाए तो दरवाजा मिल जाए दीवार से टकराना ना पड़े तो महावीर ये नहीं कहते कि बिना टकराए हुए निकलो महावीर कहते हैं रोशनी कर लो और निकल जाओ क्योंकि अंधेरे में टकराओगे ही मोक्ष भी खोजोगे तो टकराओगे परमात्मा को भी खोजोगे तो टकराओगे अंधेरे में तो कुछ भी करोगे तो टकराओगे क्योंकि अंधेरा है और अंधेरे का कोई और कारण नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट फोकस्ड है हम वस्तुओं पर सारा ध्यान लगाए हुए वो ध्यान ही रोशनी है वस्तुओं पर पड़ती है तो वस्तुएं चमकने लगती हैं कभी आपने ख्याल किया रोज रास्ते से निकलते हैं आपके पास साइकिल भी नहीं है तो कार देख के आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आता कि कार खरीद ले इसलिए कार पर आपका बहुत ध्यान नहीं पड़ता है हा, हाँ कभी कभी पड़ता है जब कार बगल से कीचड़ उछाल देती है आपके ऊपर निकलते वक्त तब ध्यान जाता है ऐसे ध्यान नहीं जाता आपका फोकस कार पर नहीं बैठता और जब तक कार पर आपके ध्यान का फोकस नहीं बैठता तब तक कार को लेने की वासना नहीं उठती लेकिन आज आपको लॉटरी मिल गई लाख रुपए मिल गए अब आप उसी सड़क से गुजरिए है। आप हैरान होंगे आपका फोकस बदल गया आज आप वो चीजें देखते हैं जो कल आपने देखी नहीं थी कल आपका साइकिल भी नहीं थी तो कभी कभी साइकिल पर फोकस लगता था कि कभी 200 रुपए इकट्ठे हो जाएं तो एक साइकिल खरीद लें कभी कभी रात सपने में साइकिल पर बैठ के निकल जाते थे कभी कभी साइकिल पर बैठा हुआ आदमी ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा आनंद ले रहा होगा लेकिन फोकस की सीमा है कार वाले आदमी से प्रतिस्पर्धा नहीं जगती थी सिर्फ क्रोध जगता था साइकिल वाले आदमी से प्रतिस्पर्धा जगती थी क्रोध नहीं जगता था अप्रोचेबल था सीमा के भीतर था हम भी हो सकते थे साइकिल पर जरा वक्त की बात थी लेकिन आज आपको लाख रुपए मिल गए हैं आज आप साइकिल पर आपका ध्यान ही नहीं जमता आज साइकिल ख्याल में नहीं आती कि साइकिल भी चल रही है आज एकदम कारें दिखाई पड़ती हैं, आज कारों में पहली दफा फर्क मालूम पड़ते हैं कि कौन सी कार बीस हजार की है कौन सी पचास हजार की कौन सी लाख की यह फर्क कभी नहीं दिखाई पड़ा था कार, कार थी ये फर्क कभी नहीं दिखाई पड़ा था ये फर्क आज दिखाई पड़ेगा आज फोकस में आज चेतना उस तरफ बह रही आज लाख रुपए जेब में आज वो लाख रुपए उछलना चाहते आज वो लाख रुपए कहते हैं कि लगाओ ध्यान कहीं ये लाख रुपए कैसे बैठे रहेंगे वो कहीं जाना चाहते वे गति करना चाहते हैं आज आपका ध्यान दूसरी ही चीजों को पकड़ेगा आज मकान दिखाई पड़ेगी जो लाख में खरीदे जा सकते है कार दिखाई पड़ेगी दुकानों में चीजें दिखाई पड़ेंगी जो आपको कभी नहीं दिखाई पड़ी थी सदा थी पर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ी थी बात क्या है आपको वही दिखाई पड़ता है जिस तरफ आपका ध्यान होता है वो नहीं दिखाई पड़ता जिस तरफ आपका ध्यान नहीं होता हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ है इसलिए भीतर अंधेरा है आता भीतर से ही है ये ध्यान लेकिन भीतर अंधेरा है उनके ध्यान वस्तुओं की तरफ स्वाध्याय का अर्थ है थे इस, इस रोशनी को भीतर की तरफ मोड़ना भीतर देखना शुरू करना कैसे देखेंगे तो एक दो उदाहरण ख्याल में लेने ले। एक आदमी आता है और आपको गाली देता है जब वो गाली देता है तब दो घटनाएं घट गट रही हैं। वो आदमी गाली दे रहा है ये घट रही है ऑब्जेक्टिव है बाहर है वो आदमी बाहर है उसकी गाली बाहर आपके भीतर क्रोध उठ रहा है ये दूसरी घटना घट गट रही है ये भीतर है ये सब्जेक्टिव है आप कहा ध्यान देते हैं उसकी गाली पे ध्यान देते हैं तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा अपने क्रोध पर ध्यान देते हैं स्वाध्याय हो जाएगा एक सुंदर स्त्री रास्ते पर दिखाई पड़ी कामवासना भीतर उठ गई है आप उस स्त्री का पीछा करते हैं ध्यान में तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा आप उस स्त्री को छोड़ते हैं और भीतर जाते हैं और देखते हैं कि काम किस तरह भीतर उठ रही है तो स्वाध्याय शुरू हो जाएगा जब भी कोई घटना घटती है उसके दो पहलू हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वस्तुगत और आत्मगत जो आत्मगत पहलू है उस पर ध्यान को ले जाने का नाम स्वाध्याय है, जो वस्तुगत पहलू है उस पर ध्यान को ले जाने का नाम मूर्छा है लेकिन हम सदा बाहर ध्यान ले जाते हैं जब कोई हमें गाली देता है तो हम उसकी गाली को कई बार दोहराते हैं कि किस तरह दी उसके चेहरे का ढंग क्या था क्यों दी वह आदमी कैसा है हम उसका पूरा इतिहास खोजते हैं जो बातें हमने उस आदमी में पहले कभी नहीं देखी थी वो हम सब देखते हैं कि नहीं वो आदमी ऐसा था ही पहले से पता था अपनी भूल थी कि उसमें ख्याल न किया वो गाली कभी भी देता वो और को भी गाली दिया फला आदमी ने ये कहा था कि आदमी गाली देता आप उस आदमी पर सारी चेतना को दौड़ा देंगे और जरा भी ख्याल ना करेंगे की आप आदमी कैसे है भीतर भीतर क्या हो रहा है उसकी छोटी सी गाली आपके भीतर क्या कर गई हो सकता है वो आदमी तो गाली दे घर सो गया हो मजे में आप रात भर जग रहे हैं और सोच रहे हैं हो सकता है उसने गाली यू ही दी हो मजाक ही किया हो कुछ लोग गाली मजाक तक में दे रहे हैं। उसे ख्याल ही ना हो कि उसने गाली दी है मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक बूढ़ा मिठाई वाला था वो बहरा भी था और गाली तकिया कलाम थी मतलब चीजें भी खरीदे तो बिना गाली दी नहीं खरीद सकता था किसी से, से तो अक्सर यह हो जाता था कि वो घास वाली से घास खरीद रहा है और और गाली दे रहा है और वो घास वाली कह रही है कि लेना हो तो ले लो मगर गाली तो मत दो तो वो अपने को गाली देकर कहता है कि कौन साला गाली दे रहा है उसको पता ही नहीं है गाली का कि वो गाली दे रहा है वो कहता कौन सा गाली दे रहा है गाली दे ही कौन रहा वो गाली दे रहा है वो इसमें भी अब अपने कोई गाली दे रहा हो अपने को तो कोई गाली नहीं देना चाहता नहीं उसका कोई बोध ही नहीं है गाली इतनी सहज हो गई कि जो आदमी आपको गाली दे गया हो सकता है उसे पता ही ना आप जो व्याख्या निकाल रहे हैं वो आप ही निकाल रहे हैं भीतर जाए कृपा करके उस आदमी की फिक्र छोड़े भीतर देखे की उस आदमी ने गाली दी तो मेरे भीतर क्या क्या व्याख्या पैदा होती है उसकी गाली की वो व्याख्या उस आदमी के संबंध में कुछ भी नहीं कहती सिर्फ आपके संबंध में कुछ कहती है की आप आदमी कैसे अगर आपको गाली दी जाए तो आपके भीतर क्या क्या होगा इसको देखें आप क्या क्या व्याख्या करते हैं आपके भीतर क्रोध कैसे उठता है आप उससे क्या क्या प्रतिकार लेना चाहते हैं हत्या करना चाहते हैं गाली देना चाहते हैं गर्दन दबाना चाहते है क्या करना चाहते इस पूरे को उतर जाए देखने आप अनुभवी होकर बाहर लौटेंगे आप इस स्वाध्याय से ज्ञानी होकर बाहर लौटेंगे इसके दो मजे होंगे एक तो आपकी अपने संबंध में जानकारी बढ़ गई होगी और साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसने गाली दी महत्वपूर्ण यह है कि मैंने कैसा अनुभव किया और मजा यह है कि आप उसका गाली का उत्तर देने कभी ना जाएंगे क्योंकि तो आप बदल गए होंगे इस ज्ञान से इस स्वाध्याय से आप वही आदमी नहीं रह गए जिसको गाली दी गई थी समथिंग हैज बीन एडिट समथिंग हैज बीन रिवील्ड नया कुछ जुड़ गया सुबह आप दूसरे आदमी होंगे हो सकता है आप उससे क्षमा मांगाए हो सकता है आप पाएं कि उसने गाली ठीक ही दी हो सकता है आप पाएं कि उसकी गाली उतनी मजबूत न थी जितनी होनी चाहिए थी जितना बुरा मैं आदमी हूं हो सकता है आप उससे जाके कहें कि तेरी गाली बिल्कुल ठीक थी पर अंडर एस्टिमेटेड थी मैं आदमी जरा ज्यादा बुरा ये सब हो सकता है या हो सकता है सुबह आप पाए तो उसकी गाली पर सिर्फ आपको हंसी आ रही है अब और कुछ भी नहीं हो रहा यह स्वाध्याय इन उदाहरण के लिए कहा आपके प्रत्येक जीवन के छोटे से वृत्ति में छोटी सी लहर में इसका उपयोग करें ये शास्त्र आपके भीतर का खुलना शुरू हो जाए पहले शास्त्र में गंदगी गंदगी ही मिलेगी क्योंकि वही हमने इकट्ठी की है वही हमारा संग्रह लेकिन जितनी वो गंदगी मिलेगी उतने आप स्वच्छ होते चले जाएंगे क्योंकि गंदगी को बचाना हो तो गंदगी को न जानना जरूरी है और गंदगी को मिटाना हो तो जानना ही एकमात्र सूत्र है जितना आप छिपाए रखते हैं अपनी गंदगी को वो उतनी ही गहरी बनती जाती मजबूत होती चली जाती जब आप खुद ही उसको उखाड़ने लगते हैं और देखने लगते हैं तो उसकी परते टूटने लगती है उसकी जड़ें उखड़ने लगती हैं जाएं भीतर और आप पाएंगे बहुत गंदगी है लेकिन जितनी गंदगी आपको दिखाई पड़ेगी एक और मजेदार और विपरीत घटना घटेगी आपको लगेगा आप उतने ही स्वच्छ होते जा रहे हैं जितने भीतर जाएंगे उतनी गंदगी कम होती जाएगी और इसलिए एक मजा और आने लगेगा कि भीतर गंदगी कम होती जाती है तो और भीतर जाने का रस और आनंद आने लगता है भीतर कंकड़ पत्थर नहीं हीरे जवारात दिखाई पड़ने लगते हैं तो दौड़ तेज हो जाती है और एक घड़ी आएगी कि आप जब सच में भीतर पहुंचेंगे सच में भीतर क्योंकि ये जो भी है ये भी बाहर और भीतर के बीच में है इसे हम भीतर कह रहे हैं इसलिए सिर्फ की स्वाध्याय के लिए इसे भीतर समझना जरूरी है जितने आप भीतर जाएंगे जितने आप सेंटर पर पहुंचेंगे केंद्र पर पहुंचेंगे उस दिन कोई गंदगी नहीं रह जाएगी उस दिन आप पाएंगे कि जीवन में उस स्वच्छता का अनुभव हुआ है जिसका अब कोई अंत नहीं है आपने वो ताजगी पाली जो अब बूढ़ी नहीं होगी आपने उस निर्दोषता के तल को छू लिया जिसको कोई काली स्पर्श नहीं कर सकती है आप उस प्रकाश को पालिए जहां कोई अंधकार प्रवेश नहीं करता है लेकिन ये क्रमशाह भीतर उतरना इसलिए स्वाध्याय को महावीर ने अंतिम नहीं कहा चौथा तप कहा है अभी और भी कुछ करने को भीतर शेष रह जाते उन दो तपों के संबंध में हम आने वाले दो दिनों में बात करेंगे पांचवा तप है ध्यान और छठवा तप है कायोत्सर्क पर स्वाध्याय के बिना कोई ध्यान में नहीं जा सकता महावीर ने जो सीढ़िया कही है अति वैज्ञानिक है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं ध्यान में जाना है मैं उनकी कठिनाई जानता हूं वो स्वाध्याय में नहीं जाना चाहते क्योंकि स्वाध्याय बहुत पीड़ादायी है और ध्यान में क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि किताबों में पढ़ लिया है गुरुओं को कहते सुन लिया की ध्यान में जाने से बड़ा आनंद आता है लेकिन जो अपने अर्जित दुख में जाने को तैयार नहीं है वो अपने स्वभाव के आनंद में जा नहीं सकता है पहले तो दुख से गुजरना पड़ेगा तभी तभी सुख की झलक मिलेगी नरक से गुजरे बिना कोई स्वर्ग नहीं है क्योंकि हमने नरक निर्मित कर लिया है हम उसमें खड़े प्रत्येक आदमी यह चाहता है कि इस नरक में से एकदम स्वर्ग मिल जाए यही इस नरक को मिटाना ना पड़े और स्वर्ग मिल जाए ये नहीं हो सकता क्योंकि स्वर्ग तो यही मौजूद है लेकिन हमारे बनाए हुए नर्क में छिप गया है ढक गया है ध्यान रहे स्वर्ग स्वभाव है और नर्क हमारा अचीवमेंट हमारी उपलब्धि है बड़ी मेहनत करके हमने नर्क को बनाया है बड़ा श्रम उठाया है उसे गिराना पड़े स्वाध्याय उसे गिराने के लिए कुदाली का काम करता है जिसे कोई मकान को खोदना शुरू करते है आज इतना ही तो पांच मिनट रुके धुन में भागीदार हूं और फिर जाए